कृष्ण मृत पर सैतीस श्री राम कृष्ण का प्रथम 5 जून पूर्व कथा देवेंद्र ठाकुर दीन मुखर्जी और कुंवर सिंह आज अमावस्या मंगलवार का दिन है 5 जून अठारह सौ तिरासी ईस्वी श्री रामकृष्ण काली मंदिर में है भक्त समागम रविवार को विशेष होता है आज अधिक लोग नहीं है राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं हाजरा भी हैं श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है मास्टर पिछले रविवार से यहाँ है कल सोमवार रात को काली मंदिर में कृष्ण लीला पर नाटक हुआ था श्री रामकृष्ण ने कुछ देर तक देखा था वैसे यह नाटक रविवार को होने वाला था पर उस दिन न हो पाया इसलिए कल सोमवार को हुआ दोपहर को भोजन के बाद श्री रामकृष्ण कृष्ण अपने प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से कैसी हालत बीत चुकी है यहाँ भोजन न करता था वरानगर या दक्षिणेश्वर या आर्याद में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता और जाता भी देर में था जाकर बैठ जाता था पर बोलता कुछ नहीं घर के लोग पूछते तो केवल कहता मैं यहाँ खाऊँगा और कोई बात नहीं करता आलम बाज़ार में राम चटर्जी के यहाँ जाता कभी दक्षिणेश्वर में सावरण चौधरी के मकान पर जाता उनके यहाँ खाया तो करता था पर अच्छा नहीं लगता था उसमें कैसी गंध आती थी एक दिन हट कर बैठा देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर जाऊँगा मथुर बाबू से कहा देवेंद्र ईश्वर का नाम लेते हैं उनको देखना चाहता हूँ मुझे ले चलोगे मथुर बाबू को अपनी मान मर्यादा का बड़ा अभिमान था वे अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे आगा पीछा करने लगे बाद में बोले अच्छा देवेंद्र और हम एक साथ पड़ चुके हैं चलिए आपको ले चलेंगे एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का एक भला आदमी बाग बाजार के पुल के पास रहता है भक्त है मथुर बाबू को पकड़ा दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊँगा मथुर बाबू क्या करते गाड़ी पर मुझे ले गए छोटा सा मकान और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक बड़ा आदमी आया है वह भी शर्मा गया और हम भी फिर उसके लड़के का जनेऊ होने वाला था कहाँ बैठाएं हाथ लोग बाजू के कमरे में जाने लगे हम लोग बाजू के कमरे में जाने लगे तो वह बोल उठा वहाँ ना जाइए उस कमरे में औरतें हैं बड़ा असमंजस था मथुर बाबू लौटते समय बोले बाबा तुम्हारी बात अब कभी ना मानूंगा मैं हँसने लगा कैसी अनोखी अवस्था थी कुंवर सिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाहा मुझे भी न्यौता दिया जाकर देखा बहुत से साधु आए हैं मेरे बैठने पर साधुओं में से कोई कोई मेरा परिचय पूछने लगे आप गिरी हैं या पुरी पर ज्यों ही उन्होंने पूछा त्यों ही मैं अलग जाकर बैठा सोचा कि इतनी खबर काहे की बाद को ज्यों ही पत्तल बिछा भोजन के लिए बैठाया किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया साधुओं में से किसी किसी को कहते सुना अरे यह क्या